शराचार्यववादरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनः ईश्वरो गुराज मूर्ति वेद हाय दक्षिणामूर्त नमः ओम शांति शांति शांति साम तलवकार तलबकार साखिया के इसमें हम लोग तृतीय मंत्र का वाक्य भाष्य विचार कर रहे थे सिद्धांति ने कहा चित्त स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा के लिए और कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है पूर्व पक्ष ने शंका किया तद आत्मानव अवैध और दूसरा तद ह अश्य इस प्रकार के जो सो उपनिषद में ज्ञान विषय का वाक्य कहा जाता है इसको ज्ञान हुआ उसने जान लिया ये सब कैसे समन्वय होगा सिद्धांति उसके लिए उत्तर दे दिया लोक अध्यारोप अपोहार लोक के द्वारा जो अध्यारोप होता है उसका अपोह निराकरण करने के लिए वो वाक्य ज्ञान कुछ तद का ज्ञान हो जाता है वो नहीं अज्ञान का दूर दूरीकरण वो वाक्य कहता है पूर्व पक्ष वह शंका किया कि ये अज्ञान का आरोप कौन किया लोक किया लोक शब्द से क्या लेंगे आत्मा लेंगे अनात्मा लेंगे।, लेंगे आत्मा लोक शब्द से ग्रहण नहीं होगा क्योंकि आत्मा अध्यास नहीं कराएगा और आत्मा में यह कर्तृत्व आदि अध्यास करने के लिए अगर दूसरा कर्तित्व स्वीकार करेंगे तो अनवस्था दोष हो जाएगा तो आत्मा इसलिए कर्तृत्व आदि का अध्यास नहीं करेगा और अनात्मा जड़ कर्तित्व आदि का अध्यास करेगा वो नहीं कर पाएगा जड़ कोई कार्य नहीं करेगा ऐसे शंका करके सिद्धांती उसका उत्तर दिया कि अहंकार ही लोक शब्द से ग्रहण होगा और अहंकार ही ये कर्तृत्व इत्यादि का अध्यास करता है अहंकार कैसे कर देगा जड़ है तो सिद्धांत उसके लिए कहा कि व्यावहारिक सत्य ये अहंकार है, है ये कोई पारमार्थिक को सत्य नहीं है व्यावहारिक सत्य और अर्थक्रिया समर्थ है अर्थक्रिया अर्थात ये कुछ क्रिया कर देता है क्या क्रिया करता है तो उसका आगे बताते हैं अहंकार ही कर्तृत्व का अध्यास करके उपाधि बन जाता है उपाधि उपाधि का लक्षण अहंकार में समन्वय हो जाता है इसलिए अहंकार ही उपाधि बन जाता है आत्मा के लिए अहंकार उपाधि बन करके कर्तृत्व का अध्यास करता है तो उपाधि कैसे अहंकार बन जाता है उसके लिए उपाधि का लक्षण दिखाते हैं टीका में स्वधर्मारोपित निमित्त उपाधित्व संभवात स्वस्थ धर्म ये स्वधर्म तरोप तो हो गया स्वधर्मा आरोप स्वधर्म आरोप निमित्तम यश्य उपाधि उपाधित्व्य तो वो उपाधित्व हो जाएगा स्वधर्म आरोपित निमित्तत्व जिसमें ये स्वधर्म आरोप निमित्तत्वम आ जाएगा उसमें उपाधित्व आ जाएगा अर्थात वो उपाधि बन जाएगा जैसे दृष्टांत तो देते हैं स्फटिका के पास रखेंगे रक्त पुष्प अभी रक्त पुष्प को स्वशब्द से लेंगे और रक्त पुष्प स्व उसका धर्म क्या हो जाएगा रक्तवर्ण अभी धर्म का आरोप विस्फिका में कर देता है तो स्वधर्म आरोप निमित्त तत्व पुष्प में आ जाएगा इसलिए पुष्प में उपाधित्व ये आ गया इसी प्रकार की अहंकार में भी उपाधित्व आ जाएगा अहंकार का धर्म हो गया कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व ये सब उसका धर्म को आत्मा में आरोप कर देता है जैसे पुष्प में उपाधि का लक्षण समन्वय हुआ इसी प्रकार अहंकार में भी उपाधि का लक्षण समन्वय हो जाएगा रूप निमित्तत्वेन उपाधित्व संभवात कश्य उपाधित्व संभवात अहंकार से होने से पूर्व पक्ष कहता है जो उपाधि बनेगा वो कोई वास्तव पदार्थ सत्य होना चाहिए जैसे पुष्प वहाँ पुष्प व्यवहारिक सत्य है वो विद्यमान है तो जैसे स्फटिक का सत्ता है ऐसे ही पुष्प का सत्ता स्फटिक का सत्ता पारमार्थिक है व्यावहारिक है और पुष्प की सत्ता तो समान सत्ता का हो गया और यहाँ अहंकार कर्तृत्व का अध्यास कर देता है कहाँ अध्यास कर देता है आत्मा में तो यहाँ तो विषम सत्ता होता है इसलिए अध्यास नहीं हो पाएगा जो पूर्व पक्ष कह रहा था सिद्धांति उसके लिए उत्तर देता है परमार्थ सत्य उपाधित्वमिति अस्मान प्रति दृष्टानताभा जो उपाधि बनेगा वो परमार्थ सत्य होगा ऐसा कोई मतलब नियमन नहीं है क्यों अगर परमार्थ सत्य होने से ही उपाधि बनेगा वेदांत तो मत में परमार्थ सत्य कितने हैं एक है तो दूसरा है नहीं तो फिर उपाधि कहाँ से आएगा सिद्धांत कहता है कि परमार्थ परमाथसत्य उपाधित्वम ऐसा जो आप आरोप करते हैं इति अस्मन प्रति दृष्टांता भावत हम वेदांतियों के प्रति दृष्टांत नहीं है तो अहंकारादि व्यावहारिक सत्य होकर के भी उपाधि बन जाएंगे अहंकारादय चित्तंत्र अनादि अनिर्वाच्य अविद्यामय भूत सूक्ष्म विकारा अविद्यावच्छिनेव चैतन्य निपतंति अहंकारादय चित्तंत्र चित तंत्र चित तंत्र अर्थात चित्त तंत्र का अर्थ प्रधानम चित्त ही प्रधान है अहंकार आदि ये सब चैतन्य में अध्यस्त है यहाँ चौदह नंबर टिप्पणी देखेंगे थोड़ा लंबा है चित तंत्र इत्यादि अत्र इदम अवधेय अवधेय ज्ञातव्यम अवधेय में एक आर सूत्र से आ जाएगा एक आर के सूत्र से आ जाएगा हो जाने से पर में यत रहा अभी धातु हो गया धा धातु धा धातु के पर में यत हो यत् अछो यत होने के बाद ईदी से धा को धी हो गया अभी धी के पर में यत् आधगुण का हाँ। उससे गुण हो गया अवधेयम तो ये जानना है ज्ञातव्यम कूटस्थ चैतन्य कर्तवादि अध्यास प्रति अहंकारादि उपाधि कूटस्थ चैतन्य में कर्तृत्वादि का अध्यास कर किया जाता है इसके प्रति उपाधि हो गया अहंकारादि तो अहंकार ये उपाधि बना और तो अध्यास कहाँ हुआ कह दिया कि कूटस्थ चैतन्य में अध्यास हो गया आगे स्पष्ट कर देते हैं अहंकारादि अहंकारादि अविद्या अवच्छिन्नम चैतन्यम आश्रय कूटस्थ चैतन्य में कर्तृत्वादि अध्यास कर दिया गया किंतु तो वो कूटस्थ चैतन्य का वास्तव अर्थ क्या है कहते हैं अहंकारादि अवच्छिन्न चैतन्य अहंकार अवचिन्न चैतन्य हो गया ये अध्यास का आश्रय अर्थात ये अध्यास कर्तृत्व तो अध्यास में करता हूँ ये किसको अनुभव होगा कहते हैं कि कूटस्थ चैतन्य को अनुभव होगा मैं करता हूँ नहीं होगा इसलिए कहते हैं कि वास्तव ये अध्यास का आश्रय कौन है कहते हैं अहंकार आदि अवच्छिन्न चैतन्य मैं जिसको अनुभव होगा मैं उसी को अनुभव होगा मैं करता हूँ अहंकार आदि अवच्छिन्न चैतन्य हो गया आश्रय और उपाधि कौन बन गया अहंकार अहंकार उपाधि हुआ और तद तो अवच्छिन्न चैतन्य आश्रय हुआ आगे कहते हैं अभी ये कुटस्थ चैतन्य में अहंकार पहले कैसे आएगा अहंकार आने से वो आगे उसमें तदवच्छिन्न अविद्या में तद चैतन्य में कर्तृत्व का अध्यास करेगा यह अहंकार कैसे अध्यास कैसे आया कहते अहंकाराद्यारोपे च अविद्या एवं भूत सूक्ष्म द्वारा उपाधि अहंकार अध्यारोप करने के लिए अविद्या ही उपाधि बन गया तो अविद्या उपाधि हो गया भूत सूक्ष्म द्वारा भूत सूक्ष्म अपंचीकृत पंचमहाभूत अहंकार अपचीकृत पंचमहाभूत का कार्य है अंतःकरण का अंश है हाँ, अहंकार आरोप करने के लिए अविद्या हो गया उपाधि और ये आरोप कहाँ होगा कहते हैं अविद्या अवच्छिन्नम आश्रय अहंकार का अध्यास हो गया अविद्या के चलते और कहाँ अध्यास हुआ अविद्या चैतन्य में अर्थात अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य में अहंकार का अध्यास हुआ अहंकार अवच्छिन्न चैतन्य में कर्तृत्व का अध्यास हुआ ये सब परंपरा दिखा रहे हैं अहंकारादि आरोप अविद्या एवं भूत सूक्ष्म द्वारा उपाधि अविद्या स्वतः उपाधि और भूत सूक्ष्म द्वारा अविद्या का कार्य हो गया भूत सूक्ष्म इसके द्वारा अविद्या हो गई उपाधि और अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य ये हो गया आश्रय तो ठीक है कर्तित्व के लिए कर्तृत्व आरोप कौन करता है अहंकार कहाँ कर देता है अहंकार अवच्छिन्न चैतन्य में ये अहंकार का आरोप कौन कर देता है अविद्या कहाँ कर दिया अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य में ये मतलब थोड़ा स्पष्ट रखेंगे अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य में शुद्ध चैतन्य में नहीं कर देगा तो अहंकार का आरोप अविद्या ने कर दी और अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य में कर दिया और कर्तृत्व का अध्यास अहंकार ने कर दिया और अहंकार अवच्छिन्न चैतन्य में कर दिया जो करता है तद तो अवच्छिन्न चैतन्य में ही कर देता है अहंकार अध्यास करता है अहंकार अवचिन्न चैतन्य में इस प्रकार की अविद्या भी अध्यास कर देती है और अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य में हो गया अभी अह पहले आया अहंकार एक उपाधि दूसरा उपाधि आगे आ गया अविद्या अभी अविद्या ये क्या चैतन्य का स्वभाव है ये भी अभी अध्यास होगा तो अभी जैसे आप दो सोपानों खोज लिए इसका अध्यास में ये है तो अभी आपको कहना पड़ेगा अविद्या भी अध्यस्त तो होगा यहाँ कौन कराएगा और कहाँ कराएगा उसके लिए उत्तर दे रहे हैं सो आरोप हेतु अविद्या स्वयं हेतु रीति सूचय अविद्या का आरोप के लिए अविद्या ही हेतु है हे। यहाँ और दूसरा और कोई नहीं है और मानते चलेंगे तो अंतिम में क्या हो जाएगा अनवस्था दोष हो जाएगा इसलिए अविद्या स्व आरोपों में स्व हेतु इसको कहा जाता है स्व पर निनिर्वाहक स्व पर तो अविद्या स्वयं भी अध्यस्त हो गई अपने से और दूसरे अहंकार का भी अध्यास कर दिया स्व पर निनिर्वाहक कहते हैं ये स्वपर निर्वाहक का और क्या दृष्टांत तो है सर स्वाध्याय अध्यतव्य ये हम वेद क्यों पढ़ेंगे कहेंगे स्वाध्याय अध्यतव्य वाक्य कहता है अभी ये वाक्य को क्यों पढ़ेंगे इसको कौन कहेगा कहेंगे उस स्वयं कहेगा और भेद शब्द ये सब स्व पर निर्वाह अभी हम कहते हैं घट का भेद पट में रहा अभी घट का भेद जो पट में रहा अभी पट में भेद रहा अभी ये भेद पट से भिन्न होगा होगा अभी जो भेद प्रथम भेद इसको कहेंगे प्रथम भेद पट से भिन्न हुआ अर्थात तो प्रथम भेद का भेद पट में आएगा क्योंकि वो भिन्न है अभी ये जो आगे भेद इसको कहेंगे द्वितीय भेद अभी ये द्वितीय भेद भी प्रथम भेद जैसा वो भी पट से भिन्न हो जाएगा तो होने से क्या आ जाएगा फिर आगे तृतीय भेद आकर के अनुस्था हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि भेद सो पर इसी प्रकार के शब्द घ अ ट असर्ग घट ये घट एक शब्द है तो जैसे घट एक शब्द है पर्वतः एक शब्द है इसी प्रकार के शब्द ये एक शब्द है तो इसको कहते हैं ये भी स्वपर निर्वाहक है और एक संबंध भी स्वपर निर्वाहक है संयोग को किस संबंध से रखते हैं समवाय संबंध से समवाय किस संबंध से रहता है अरे स्वरूप किस संबंध रह जाएगा कहेंगे स्व पर ये सब स्व पर निनिर्वाह का दृष्टांत होते हैं थोड़ा हमको ये शब्दावली भी धीरे धीरे याद रहने से ये आवश्यक होता है टिप्पणी में हम लोग देख रहे हैं सो आरोपे तो अविद्या स्वयं अव हेतु अविद्या आरोप अपने करने में स्वयं स्वयं ही आरोपित तो हो जाता है ये शुचित बताने के लिए अनादि अनिर्वाच्य इति उत्तम टीका में जो पंक्ति हम लोग देखेंगे आगे वहाँ ये बात कहा गया था आश्रयस्तु अभी जो आश्रय हुआ भ्रांतेर अविद्यावच्छिन्नम एव आश्रयस्तु भ्रांते है भ्रांति का आश्रय अविद्यावच्छिन्नम है अविद्या प्रथमे अध्यस्थ हो गई और आगे जितने सारे भ्रांति होगा अहंकार अभ्यास कर्तृत्व तो अध्यास ये सब अविद्यावच्छिन्न में ही आएगा आगे ये बात और स्पष्ट कर देते हैं उपहितम एव सर्वत्र अधिष्ठान अवच्छिन्नम च कर्त तो इति अवचिन्नम च कर्तार नीचे रहेगा इति एवं अधिष्ठान कर्त्रोर भेदात उक्तंग नाद्य इत्यादि सर्व अनावकाशम एवं एक हो गया अध्यास का अधिष्ठान और एक हो गया अध्यास करने वाला जब हम कर्तृत्व का अध्यास करते हैं तब कर्ता कौन बनता है अहंकार और कहाँ अध्यास कर दिया अहंकार अवच्छिन्न चैतन्य में तो अहंकार अवच्छिन्न चैतन्य इसको कहा गया उपहित इसी प्रकार के आगे अहंकार का अध्यास कौन कर देगा अविद्या कहाँ कर देगा अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य में तो एक करने वाला और एक स्थान कहाँ करता है ये दोनों अलग हैं इसी को स्पष्ट करते हैं उपहितम एव सर्वत्र अधिष्ठान उपहितम और अवच्छिन्नम च कर्त इस प्रकार के हो गए एवं अधिष्ठानकर्तर भेदात अधिष्ठान और कर्ता ये दोनों भिन्न हो गए भिन्न होने से उक्तम आद्य आद्य इत्यादि सर्व अनावकाशम एवं पूर्व पक्ष ने कहा था कि लोक अध्यारोप अपोहार्थत्वात् अपो सिद्धांतिका वाक्य में वो विकल्प करके निराश करता था कि लोक शब्द से आत्मा कहेंगे अथवा अनात्मा कहेंगे विकल्प करके कहा नाद्य आत्मा अध्यारोप नहीं कर पाएगा तो सिद्धांत कहता है कि ये सब का अवकाश नहीं आपका विकल्प का अवकाश नहीं है आत्मा कोई अध्यासन नहीं करता है किंतु तो अवच्छिन्न चैतन्य ही करता हो जाता है ये अध्यास कर देता है अच्छा उपहित कहने से अर्थात साक्षी कोटि में आ जाएगा अवच्छिन्न कह देने से कर्ता कोटि में आ जाएगा एक जैसे कहते हैं प्रमाता और एक अंतकरण उपहित तो चैतन्य को साक्षी कह देते हैं अंतकरण अवचिन्न चैतन्य को प्रमाता कहते हैं प्रमाता कर्ता भोक्ता इत्यादि होता है तो ये साक्षी और प्रमाता ये दो कोटि का यहाँ भाग कर देते हैं एक उपहित तो अधिष्ठान हो जाता है और अवच्छिन्न जो प्रमाता कोटि में आ जाता है वो कर्ता हो जाता है आगे टिप्पणी में अहंकार आदि अवच्छिन्न से घटत्वादिवत जड़त्व अभावात पूर्व पक्ष ने कहा था कि भाष्यकार का मत में आत्मा भिन्न सब जड़ है जड़ अध्यास का करता नहीं बनेगा जैसे घट घट कभी आपने में कुछ अध्यास कर लेगा नहीं करेगा पूर्व पक्ष ने कहा था सिद्धांत कहता है कि अहंकार है घट जैसा जड़ नहीं है ये तो अर्थक्रिया संपन्न करने वाला सामर्थ्य है इसमें अहंकारादि अवच्छिन्न से घटाधिवत जड़ अभाव यह घट जैसा जड़ नहीं है इसलिए न द्वितीय अनात्मा कर्तृत्व का अध्यास नहीं कर पाएगा क्योंकि अनात्मा जड़ होते हैं सिद्धांत कहता है कि ये भी बात नहीं है अहंकार जड़ होने पर भी तद अवच्छिन्न चैतन्य अर्थात अहंकार अवच्छिन्न चैतन्य ये जड़ होने पर भी अर्थक्रिया सामर्थ्य है उसमें आगे टीका में जहाँ ये चौदह नंबर टिप्पणी था अहंकारादय चित्तंत्र अनादि अनिर्वाच्य अविद्यामय भूतसूक्ष्मिकारा ये जो अहंकार है वो सब भूत सूक्ष्म का विकार भूत सूक्ष्म और इसका विकार है अविद्या अवच्छिन्न एवं चैतन्य निपतंति अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य इसमें ही अर्थात निपतंति अर्थात तत्पक्षपाती पंद्रह नंबर टिप्पणी चैतन्य आश्रयती वो आश्रय बन जाता है आगे टीका में उपाधि विकाराणाम उपहिते पक्षपातिता या जो उपाधि का जो विकार होते हैं वो उपहित में ही आते हैं जैसे कहा जाता है कि अगर दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब हो रहा है और दर्पण में जो काला दाग इत्यादि अथवा कुछ फट गया है वो सब सूर्य में दिखेगा ना प्रतिबिंब में दिखेगा प्रतिबिंब में इसी प्रकार के कहते हैं जो उपाधि में विकार है यहाँ दर्पण हो गया उपाधि उपाधि में जो विकार है वो उपहित प्रतिबिंब उसी में ही दिखेगा उपाधि विकाराणाम उपहिते पक्षपाति दर्शनात दृष्टांत देते हैं यथा जल जल चलनादिनाम यहाँ वाक्य पूरा हो जाएगा जल चलनादिनाम वाक्य पूरा करेंगे यहाँ विराम हो जाएगा वहाँ तस्मात्संगतम भाष्यम जो जहाँ दस नंबर टिप्पणी लिखा है टीका में ष्ठ पंक्ति में पूर्वपक्ष आत्मा अनात्मा लोक शब्द से किसको लेंगे विकल्प करके अंतिम में कह दिया था तस्मात्मब इदम भाष्यम लोकाध्यारोपापोहार ये भाष्य ठीक नहीं है सिद्धांत उसका निराकरण कर कर दिया तस्मात्संगतम भाष्यम अर्थात भाष्य संगत है अभी पूर्व पक्ष कहता है कि ठीक है भाष्य तो संगत है अभी अंतिम में आप लेकर के पहुंचा दिए कि आत्मा में ये अविद्या है अज्ञान है और अज्ञान का निराकरण करने के लिए ज्ञान आवश्यक है तो अभिपूर्व पक्ष उसको कहता है यहाँ पर थोड़ा पाठ संशोधन आगे है ननु बोधात्मनो न अवोध सामंजस्य आगे वहाँ अबोध सामंजस्य के आगे थोड़ा लिख लीजिए लंबा पंक्ति है थोड़ा ऊपर में लिख लीजिए असम असमंजस्य के आगे एक नंबर दे करके ऊपर में एक नंबर अथवा जैसे आपका संस्कार है वो लिखिए ऊपर में प्रकाशा प्रकाशयोर प्रकाशा प्रकाशयो मिलाकर के लिखेंगे प्रकाशा प्रकाशयो विरोध प्रसिद्ध है तो इसलिए प्रकाशा प्रकाशयोर विरोध प्रसिद्ध है वी के ऊपर रेख चला जाएगा प्रकाश प्रकाशर विरोध प्रसिद्धे विराम प्रकाश प्रकाश विरोध प्रसिद्धे हे एक, एक मतलब शट करके सब लिख देंगे विराम हो गया आगे बोधो अपि खंडाकार हो जाएगा बोधोपी च बोधोपी च बोधात्मनो बोधोपी च बोधात्मनो न समंजस विराम बोधोपी च बोधात्मनो न सामंजस विराम हो जाएगा इतना पंक्ति वहाँ छुट्टिया है पूर्व पक्ष कहता है कि बोधात्मन जो बोध स्वरूप चित्त स्वरूप जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसमें ये अबोध आएगा कहाँ से अविद्या हो जाएगा तो फिर अविद्या अहंकार को अध्यास करेगा अहंकार कर्तृत्व को अध्यास करेगा पहले ये बोध स्वरूप चित्त स्वरूप आत्मा में ये अबोध कहाँ से आएगा अबोध अज्ञान ये कहाँ से आएगा न अबोध शह, ये हो नहीं पाएगा क्यों नहीं हो पाएगा उत्तर पूर्व पक्ष कहता है कि प्रकाशा प्रकाश प्रस, और विरोध विरोध प्रकाश और अंधकार इनमें विरोध प्रसिद्ध है इसलिए प्रकाश में अंधकार कैसे आ जाएगा ये एक बात हुआ दूसरा कहता है कि जो चित्त स्वरूप आत्मा है ज्ञान स्वरूप है बोधात्मा उसमें फिर और बोध होगा उसको फिर और ज्ञान होगा वो तो ज्ञान स्वरूप है जैसे कह देगा सूर्य को अभी एक दूसरा प्रकाश होगा ये क्या आवश्यक है बोधोपी च बोधात्मनो न सामंजस्य न सामंजस्य न संगत अर्थात तो बोध स्वरूप को और कुछ बोध की आवश्यकता है ये नहीं है क्यों नहीं है जो बोध स्वरूप है उसको क्यों नहीं चाहिए कहते हैं जिसमें यह ज्ञान होता है हमको लगता है घट ज्ञान होता है पट ज्ञान होता है ये प्रमाता को होता है और प्रमाता कभी सुखी दुखी हो जाता है विकारी हो जाता है जिसमें कोई कार्य होगा वो विकारी हो जाएगा तो पूर्व पक्ष कहता है कि चित्त स्वरूपों बोध स्वरूप जो ज्ञान है उसको और बोध नहीं होगा क्योंकि निर्विकारत्वात् निर्विकार है उसमें कोई विकार ये जो ज्ञान अर्थात तो कादाचित का ज्ञान नहीं हो पाएगा तो कथम बोधात्मनो बोध उपदेश सार्थक इसलिए बोध बोध स्वरूप जो है उसको उपदेश किया जाएगा कि ज्ञान आपको मतलब तत्वम से उपदेश किया जाएगा और उसका अनुभव होगा कि अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार की बोध हो जाएगा ये सब संभव नहीं है कथम बोधात्मनो बोध उपदेश सार्थक कथम अर्थात आक्षेप में ये कथंचित न संभवती सिद्धांति उत्तर देता है आह भाष्य में समंजसो बोधाबोधो सामंजसो अर्थात जो आप चित्त स्वरूप आत्मा कहते हैं उसी में बोध अबोध ये सब उसी में ही समंजस है ये सिद्धांति जो कहा टीका में उसको स्पष्ट कर रहे हैं बोधाद अन्यस्य ये मिलकर के है ना दूर में है मिलकर के अच्छा पुराना पुस्तक में दूर हो जाता बोधाद <सलतितत> अन्यष्य अबोधात्मकत्वे न अबोधाश्रयत्व न सामंजसम कभी घट को ज्ञान होता है मेरे को तो अभी ठंडी गर्मी कुछ पता नहीं चलता इस प्रकार घट को कभी ज्ञान होता है तो जो अबोध है जड़ है अज्ञान स्वरूप अज्ञान रूप है उसको कभी अज्ञान हो नहीं पाएगा सिद्धांत कहते हैं बोधात अन्य अबोधात्मकत्वेन जड़ रूप होने से अबोध का आश्रय भी वो नहीं बनेगा जो जड़ है वो अबोध अज्ञान का आश्रय नहीं बनेगा तो क्यों कहते हैं अज्ञान में अज्ञान रहेगा तो अर्थात स्वयं में स्वयं रहेगा इसको क्या दोष कहते हैं आत्माश्रय आत्मा दोष आत्माश्रेयत्व प्रसंगात और दूसरा अनिवृत्ति प्रसंगाच्य अगर घट में अज्ञान रहेगा तो घट्ट को कभी ज्ञान हो सकता है क्या नहीं होगा और घट में अगर अज्ञान रहेगा तो अज्ञान को फिर दूर कभी नहीं हो पाएगा तो कहते हैं अनिवृत्ति प्रसंगाच्य अगर जड़ में अज्ञान रहेगा तो उसका कभी निवृत्ति भी नहीं होगा तस्य बोध असंभवत तस् अर्थात ये जड़स्य उसको कभी बोध होगा ही नहीं तो जड़ में रहने वाला अज्ञान कभी निवृत्त होगा भी नहीं तो इसलिए जो अनात्मा है उसमें कभी अविद्या नहीं रहेगा तो फिर और कौन बच गया किसमें रहना पड़ेगा आत्मा में ही रहेगा तस्मात् बोधात्मन एवं अबोध सामंजस्य इसलिए जो बोध स्वरूप है उसी में ही अवोध रहेगा क्योंकि परिशेषात् परिशेषात् परिशेष्य न्याय कहते हैं प्रसक्त प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगात शिष्यमाने संप्रत्येह चार नंबर टिप्पणी दिया परिशेषा द्वितीय न्याय प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्रसक्त शिष्यमाणे संप्रत्यय परिशेष प्रसक्य प्रतिषेधे राजा का तीन पुत्र थे तो ज्येष्ठ पुत्र संन्यास लेके जंगल में चला गया द्वितीय पुत्र मस्तिष्क विकृत वाला है अभी जो तृतीय बच गया कहेंगे ये तो कनिष्ठ है कनिष्ठ को कैसे अभी राजा बनाया जाएगा कहते शिष्यमाण है जो प्रसस्त था उसका प्रतिषेध हो गया नहीं कर कर पाए तो इसलिए जो शिष्यमाण उसी में ही सम्प्रत्यय कार्य से सम्प्रत्य पारिशिष्य न्याय है ये सब जो पंक्ति होता है ये न्याय होता है श्लोक होता है सूत्र होता है ये सब का रटना यही हम लोग का उपासना हम लोग तो कोई राम राम नहीं करते कोई कर भी सकता है किंतु राम राम करना ये भी उपासना है ये सब रटना ये भी उपासना है किंतु राम राम करने से ये बेहतर उपासना है क्यों आप अगर किसी एक मंत्र का जप करेंगे बुद्धि धीरे धीरे कुंठित तो हो जाता है बुद्धि का चलने का अभ्यास छूट जाता है तो बुद्धि नहीं चल पाएगा किंतु जब हम इतने सारे चीज़ रटते हैं हमारा बुद्धि को बहुत सारे खाद्य मिलता है जब बहुत सारे यहाँ आ जाएगा फिर बुद्धि पूछने लगेगी इसका ये क्या अर्थ है यहाँ ऐसे कहा गया वहाँ ऐसे कहा गया ये बुद्धि धीरे धीरे चलने का सामर्थ्य बढ़ेगा अब बुद्धि जितना चलने का सामर्थ्य बढ़ेगा उतना ये जो सुख दुख ये सब राग उद्वेश उसका भी साफ करेगा कमजोर बुद्धि होगा तो ये सबको साफ नहीं कर पाएगा बार बार उसी गाढ़ा में गिर जाएगा और बुद्धि धीरे धीरे जब जितना तीक्ष्ण हो जाएगी तो धीरे धीरे ये सब को एक बार गिरने के बाद आगे तोड़ नहीं है और और तेज़ हो जाएगी बुद्धि तो कहीं गिरेगा गिरना ही क्यों है देखो वो गिर गया हमको सतर्क रहना है तो बुद्धि को तेज करके चलना ये ज्ञान मार्ग है इसलिए हम लोग ये सब रटते हैं ये रटना वो रटना इन सबको अर्थ समझना बुद्धि के द्वारा ये मार्ग होता है परिशेषाद परिशेष्य न्याय से अभी जो चित्त स्वरूप आत्मा है वही अज्ञान का आश्रय हुआ विरोधस् असिध पूर्व पक्ष कहा था अभी चित्त स्वरूप जो बौधात्मा है उसमें अवोध कैसे होगा विरोध सिद्धांति कहता है कि विरोधस् असिद्ध आपने तर्क से कहते हैं कि विरोध हो रहा है किंतु अज्ञानी को अज्ञान है ब्रह्म न जाना इस प्रकार की उसका प्रत्यक्ष है और जो प्रत्यक्ष है तो वहाँ आप कहेंगे कि हो नहीं सकता तो प्रामाणिक नहीं होगा फिर साक्षी वेद्यवाद अज्ञान साक्षी वेद्य है अज्ञान है मेरे को ऐसे अज्ञानी को पता चलता है बोधोपी तत्रसो घटा घटादेर बोध प्रसिद्धे बोध बोध अर्थात यहाँ साभाष वृत्ति चिदाभाष विशिष्ट वृत्ति उसको बोध शब्द से कहा जाता है बोध अर्थात तो चैतन्य में हे चैतन्य अर्थात अवचिन्न चैतन्य बोध भी साभाष इसको बोध कहा जाएगा वो भी अवचिन्न चैतन्य में ही समंजस्य घटादेर बोधित्व अप्रसिद्धे है घटादि जिसको हम जड़ कहते हैं और चेतन कहते हैं उसमें बोध संभव नहीं है चिद व्याप्ते चिद व्याप्त एवं बुद्धि परिणामे बोध शब्द व्युत्पत्ते है चिद व्याप्ते बुद्धि परिणाम बुद्धि का परिणाम है अर चिद के द्वारा व्याप्त है अर्थात चिदाभास विशिष्ट चिदाभास विशिष्ट बुद्धि का परिणाम वृत्ति इसी को ही बोध शब्द लोक में कहते जाता ज्ञान कहने से ये चिदाभास विशिष्ट वृत्ति बोध शब्द व्यत्पत्ति है व्यत्पत्ते है लोके प्रसिद्ध परिणामी अंतकर्ण उपहीत बोधात्मनो बोधवत्व समंजसम सम है न सम हो गया सामंजसम अच्छा पुराना में गलत था परिणामी जो अंतकरण अंतकरण का परिणाम हो जाता है सुख दुख ज्ञान इच्छा ये सब अंतकरण का परिणाम है परिणामी जो अंतकरण है तेन उपहित जो बोधात्मा है उसी का उसी में ही बोधवत्व सामंजस्यम उसी में ही बोधवत्व अर्थात तो बोधवान वो है सामंजस्य हेतुअतरम आह अर्थात तो जो उपहित चैतन्य है वो ही आश्रयवंता है पूर्व में कह दिया था तो उसी में ही ये बोध संभव है इसमें हेतु अंतर कहते हैं भाष्य में छ नव टिप्पणी हाँ देखिये घटादेर देर प्रसिद्धेर इति इति परिशेषादेष छः नव टिप्पणी है हम लोग का घटादे अच्छा ये तो हम लोग का वो भी छूट गया अच्छा घटादे के ऊपर छः नंबर टिप्पणी है प्रथम पंक्ति टीका में तो वो छः नंबर टिप्पणी जो टिप्पणी में नीचे दिए हैं घटाधेर बोधित्व अप्रसिद्धेर टीका में है घटा देर बोधित्व अप्रसिद्ध ये अप्रसिद्ध के आगे लिखेंगे कि परिशेष न मतलब लिखना है मतलब शेष शेष अर्थात वाक्य शेष वाक्य शेष होता है कहा जाता है अर्थात वाक्य में जितना वहाँ ग्रंथकार कहे हैं अर्थ लगाने के लिए हमको इतना अंश जोड़ लेना है वाक्य का इतने और शेष अंश है बचा हुआ इतना अंश है तो प्रसिद्ध के आगे परिशेषाद इतने अंश अर्थात वहां चाहिए अर्थ लगाने के लिए परिशेषाद इतिशेष ना न टीका में टीका में दे दिया ना घटा देर बोधित्व प्रसिद्धे तो उसका आगे अर्थात ये अंश होना है कि परिशेषाद इसीलिए बोधो भी तत्रात तो बोधात्म नहीं है क्यों कहते हैं तो अप्रसिद्धे है परिशेषादी में ये कहीं लिखना कुछ जोड़ना नहीं टिपणी में इतना जोड़ना है परिशेषादी शेष टिप्पणी कार्य कर रहे परिशेषादी है उसके आगे शेष ये नहीं लिखने से भी चलता <laughs> तो सामान्यतः ज्ञान हो जाता है किन्तु जब जिनको पंक्ति थोड़ा पता है वो लोग कहेंगे परिशेषादी क्या है कहेंगे परिशेषादी वाक्य शेष इसलिए ये जो छह लोग टिप्पणी स्वामी जी है ना देर के पास उसको प्रसिद्ध के पास लगा दीजिए तो प्रसिद्ध के आगे अर्थात इति अनंतरम परिशेषाद इति शेष ये हो जाएगा ये बाकी लोगों को करने का जरूरत नहीं जो आगे किताब आएगा उसमें हम लोग संशोधन कर रहे हैं अच्छा जो अंतकरण उपहित चैतन्य हुआ उसी में ही ये बोध होगा ये संभव है अरे उसी में बोध होने के लिए दूसरा हेतु भी कहते हैं अन्य निमित्तवाद उदके इव औष्ण्यम अग्नि निमित्त उदके इव औष्ण्यम उदक में जो औष्ण्य कभी बोध होता है वो उसका उदक का स्वाभाविक धर्म है नहीं है तो अन्य निमित्त है इसी प्रकार ये कहते हैं अन्य निमित्तत्वात ये जो परिणामी अंतकरण हो गया इसमें मतलब उपहित तो चैतन्य में ये जो बोध हो जाता है कहते हैं कि यहाँ अन्य निमित्त है अन्य होने से इसमें ये बोध हो जाता है छिन्न चैतन्य में बोध सावास वृत्ति होती है जब अन्य निमित्त रहता है इसको टीका में स्पष्ट करते हैं अन्यत्र अहंकारादि संघाते वादी अहंकारादी संघाते वादी बोधा बोधो प्रसिद्ध अन्यत्र संघाते वादीना वादीना अर्थात अन्य जो दर्शन वालों का लौकिका च लौकिक अर्थात उनका शास्त्र संस्कार नहीं है अहंकारादीसघात में ही बोध औरबोध तो वही कहता है कि मेरे को तो ये बात पता नहीं है और कभी वही कहता है कि हाँ ये बात तो अभी मेरे को पता हो गया ये जो कहता है ये तो अहंकार आदि संघात है तो कहते हैं कि लोक में भी ये बात प्रसिद्ध है दूसरे लोग भी यही मानते हैं न्यायिक इत्यादि यही मानते हैं आत्मा में ही ज्ञाना भाव है ज्ञान प्ररागभाव है आगे आत्मा में ही ज्ञान हो जाता है वो लोग आत्मा में कह देते हैं अच्छा तो अन्य लोग अर्थात जो थोड़ा मीमांसा अथवा थो वेदांति पर हो जाएंगे वो बोलो वो तो बिल्कुल आत्मा में मान लेते हैं उनका मत में भी आत्मा तो जड़ ही है तो इसलिए वेदांति का जड़ में ही ये होता है कहना उनका आत्मा में कहना बराबर है अन्यत्र अहंकार आदि संघाते वादी नाम लौकिका नाम च बोध अवोध ये प्रसिद्ध अर्थात जो अनुभव करता है कि मैं उसी में ही बोध भी है अवोध भी है तवच तो आत्मबोधाबोध संबंधात आत्मा बोधर बोध वास्तविक आत्मा में बोध अबोध ये दोनों है आत्मा में अर्थात ये उपहित अर्थात अवच्छिन्न चैतन्य में है शुद्ध में नहीं है आत्मा मतलब अवहित उप अवच्छिन्न चैतन्य में बोध और अबोध ये अहंकार में भाषित हो करके अहंकार व्यवहार करता है तव च तौ अर्थात तो बोधाबोधो आत्म बोधा आत्मबोधाबोध संबंधात तौ तो अर्थात अहंकार में जो बोधा बोधाबोध दिखता है व्यवहार करने वाला कहता है मैं जानता हूँ मैं नहीं जानता हूँ ये जो करता है कहते हैं ये तो अवच्छिन्न चैतन्य में ही ये बोधा बोधाबोध है उसका संबंध होने से अहंकार में इसका आरोप हो जाता है तव तो च आत्मबोधाबोध संबंधाद इति आत्मनो मुख्य बोधाबोध इसलिए आत्मा में ही ये मुख्य बोधा बोध जहाँ ये आत्मा कहा जाता है सर्वदा जानेंगे ये अवच्छिन्न चैतन्यत संबंधा यद उपचर्य तुख्यम तत जिसका संबंध से अन्यत्र कुछ पदार्थ अनुभव हो रहा है जैसे अग्नि का संबंध से जल में औष्ण का अनुभव हुआ तो अग्नि संबंध सत्वे जल ऊष्णत्व सत्व और अग्नि संबंधा अभाव जल ऊष्ण्य अभाव तो इसलिए ये औष्ण औष्ण्यम ये वास्तव जल का होगा अग्नि का होगा अग्नि का ये बात कहते हैं यत संबंधात अन्यत्र यद उपचर्यते उपचर्यते अर्थात गौण प्रयोग कादाचित का उसका वो स्वभाव नहीं है तत् तत्र मुख्यम तत्र अर्थात यत कह करके जिसको लिया था यत संबंधात अन्यत्र उपचार किया जाता है तत् वो पदार्थ मुख्यम। तत्र तत्र अर्थात अच्छा का अर्थ तत्थ यदुपचर्य तथा तत्, त्रका प्रथम था जैसे जले अग्निंबा अलें ओष्ण्य उपचर्य तत्र तनौ मुख्य आगे पी यहाँ अग्निंबा उदक्य उपचारेण अग्नौ त मुख्यम अग्निमें य्यम ये मुख्य है अच्छा तो सिद्धांति ने कह दिया ये जो अहंकार में यह कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि ये सब वास्तव अव छिन्न चैतन्य इसका आश्रय है और अहंकार उसका कर्ता होकर के व्यवहार सब कर लेता है पूर्व पक्ष आगे शंका ला रहे है आत्मनिमित्त छेद अन्यत्र बोधा बोधो हो तरी आत्मनो व्यापार प्रसंगस आत्मनिमित्त से आत्मा हेतु हो गया अन्यत्र अहंकार में बोधा बोधाबोध ये सब अनुभव हो रहे हैं तभी निमित्त कौन बन गया आत्मा आत्मनिमित्त हो चेद अन्यत्र बोधा हो बोध। अन्यत्र अर्थात अहंकार में अहंकार में बोध और अबोध इसके लिए निमित्त कौन बन गया आत्मा तो आधा घंटा से ऊपर हो गया ना इसलिए थोड़ा थोड़ा कहीं ढीला न हो जाए हम लोग चालीस पचास मिनट तक तो कम से कम सुनने का सामर्थ्य होना है क्योंकि आगे तो दो घंटा सुनना पड़ेगा तो इसलिए तो चलिए गीता है थोड़ा सरल पड़ेगा इतना कठिन नहीं होगा तो फिर भी अभ्यास धीरे धीरे बढ़ता है जो चीज़ अभ्यास करते हैं वो धीरे धीरे बढ़ता है कहते तो बालक जब भी चलता है तो अभ्यास करने से वो चलता है कहेगा नहीं नहीं गिर गया अब तो और नहीं चलेगा अब बैठा रहेगा तो फिर उससे कहाँ होगा जब लगे रहते हैं फिर धीरे धीरे सामर्थ्य बढ़ता है हम जितना उद्यम करेंगे शिव जी उतना कहतना दस गुणा और देते रहेंगे तो हमारी उद्यम पहले चाहिए आत्मा निमित्त उ अन्यत्र बोधाबोधो तरही अभी आत्मा हो गया निमित्त जो निमित्त होता है वो कुछ ना कुछ तो प्रेरणा देगा प्रेरणा देगा कुछ ना कुछ करेगा और जो प्रवर्तक होगा वो भी दोषवान होगा ये नया एक लोग कहते हैं तो जो प्रवर्तन देगा वो भी दोषवान होगा तो वेदांति कह देता है कि ये आत्मा कुछ करता नहीं है खाली सन्निधि मात्र प्रवर्तन दे देता है वो लोग कहेंगे इस प्रकार की भी होगा तो भी ये दोषग्रस्त आत्मा होगा उनका ये सूत्र है बोधा बोधो आत्मा निमित्त हो जाने से आत्मा में व्यापार आ गया व्यापार आ गया आत्मा विकारी हो गया विकारी हो जाएगा तो नित्य हो जाएगा तत्र सिद्धांति उतर देता है रात्र हनी भाष्य में रात्र हनि आदित्य निमित्ते लोके जो अग्नि के निमित्त उदक में औष्णी आ गया अग्नि में व्यापार दिखता है जलता है अग्नि तो इस प्रकार के संशय करने से सिद्धांति अभी ऐसा है कि दे देता है कि जिसमें कोई व्यापार होने का आवश्यक नहीं है जैसे कहते हैं अभी लोक में रात और दिन होता है तो उसके लिए सूर्य को कुछ अलग व्यापार करना पड़ता है तो नहीं है सूर्य अपने स्थान पर स्थित है रात्रियहनि व आदित्य निमित्ते लोके इसी प्रकार की अर्थात उसमें कोई व्यापार होने का आवश्यक नहीं है यहाँ तक आगे फिर टीका में यथा आदित्य सन्निध्य सन्निधि मात्र निमित्ते लोके के रात्रिहनी भगवत जैसे आदित्य के सन्निधि और असन्निधि ये निमित्त होकर के लोक में रात्रि और अहनि यथा संख्य है रात्रि आदित्य के सन्निधि से रात्रि हो जाती है आदित्य के असन्निधि से अहन हो जाता है आ, नहीं है तो जैसे ये होता है इसी प्रकार की अर्थात आदित्य में कोई आदित्य व्यापारवान नहीं हो जाता है नहीं आदित्य कंचन स्वापयति उत्थापयति वाह आदित्य अगर सूर्य अगर लोगों को सुलाएगा और उठाएगा तब तो आप फिर और घंटी लगने के बाद और सो ही नहीं पाएंगे वो तो आदित्य उठा ही देंगे जो हम स्वतंत्र होकर के चाह हैं कि सो जाएंगे कहते हैं आदित्य उठाने मतलब सोने देंगे नहीं अथो तो निमित्व न व्यापारवत्त्वा तत्वा विनाभूतम इत्यर्थ इसलिए निमित्त व्यापारवत्त्व के साथ अविनाभूत हो जाएगा ये नहीं अविनाभूत शब्द का अर्थ व्याप्तम चौदह नंबर पंद्रह नंबर टिप्पणी दे दिए अभिनाभूतम व्याप्तम इसलिए जहां निमित्त तत्व रहेगा वहाँ व्यापारवत्त्व तत्व रहेगा ऐसा बात नहीं है अभिनाभूत शब्द से अन्य व्याप्ति कहा जाता है व्यक्त व्याप्ति कहा जाता है इसमें दोनों प्रकार की व्याप्ति कहा जाता है तो कहा जाएगा कि और उसमें एक नये है और एक बिना है और एक भूत है क्योंकि बिना अभूत अग्नि के बिना धूम नहीं हो पाएगा बिना अग्नि बिना ये धूम नहीं हो पाएगा बिना अभूत अभी यत्र बनिर्नाशति तत्र धूमों भी कौन सा व्याप्ति होगी तो बिना अभूत अभी बिना में भी एक अभाव है और अभूत में भी अभाव है तो नये का अगर हम भूत के साथ कर देंगे वो कौन सा व्यक्ति को कहेगा अभी नये को हम भूत के साथ कर दिए तभी तो वो अभाव हुआ और बिना ये अभाव है तभी तो कौन सा व्यक्ति को कहेगा व्यतृक व्याप्ति को और कहेंगे न बिना भूत न बिना दो नये आगे इसका अर्थ क्या हो जाएगा भाव हो जाएगा और भूत ये भाव है तिना तो भाव जब कहेंगे ये कौन सा व्याप्ति हो जाएगी अन्य न्याप्ति इसलिए अभिनाभाव से दोनों प्रकार की व्याप्ति कहा जा सकता है अद निमितम न व्यापारवत्तो तत्व अभिनाभूतम अर्थात जहाँ निमित्तत्व रहेगा वहाँ व्यापार रहना पड़ेगा ऐसा नहीं है सूर्य में निमित रहने पर भी व्यापार नहीं रहा ननू आगे पूर्व पक्ष कह आत्मनिबोध से नित्यत्वे कथम कालावच्छेद अवच्छेद व्यवहार आत्मा अगर अभी आप कही दे कि बोध का अवोध दोनों का निमित्त हो गया आत्मा और आत्मा जो है वो बोध स्वरूप है उसका बोध नित्य है आत्मनिबोध से नित्यत्वे कथम कालावच्छेद अवच्छेद व्यवहार अर्थात तो किसी काल में ज्ञान है किसी काल में ज्ञान नहीं है ये कैसे हो जाएगा उसका तो ज्ञान नित्य है प्राग अज्ञासीषम शास्त्रार्थम इदानीम च जानामि जब हमने वेदांत तो सुनना आरंभ नहीं किया था हमको वेदांत तो का कुछ संस्कार नहीं था कहते प्राग अज्ञासीषम नहीं जानता था शास्त्रार्थम शास्त्र से अर्थम इदानी च जाना अभी तो जानता हूँ तो ये काल अवच्छेद से ये व्यवहार कैसे हो गया इदानी च जाना अभी तो थोड़ा थोड़ा जान रहा हूँ और पुनर्ज्ञास्या मैं अभी तो पाँच सात साल हुआ सुन रहा अभी अगर जब आगे और बारह चौदह साल हो जाएगा कहते तब तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा पुनर्ज्ञास्यामी थी तत्राह तो पूर्व पक्ष का शंका हुआ आत्मा में अगर बोध नित्य है क्योंकि वो तो बोध रूप है बोधात्मा है तो होने से ये काल अवच्छिन्न व्यवहार कैसे होगा कभी नहीं जानता हूँ कभी जानता हूँ इस प्रकार की कैसे होगा तत्राह तो दृष्टान्तम सिद्धांति उसके लिए दृष्टान्त देता है भाष्य में द्वितीय पंक्ति में नित्य औष्ण्य प्रकाशौ अग्नि अन्यत्र भावा भावाभावर निमित्तवाद अनित्य अन्यौ इव उपचर्यते अग्नि आदित्योष्ण्य प्रकाश नित्यौ अन्य इस प्रकार कर लेंगे कर अग्नि और आदित्य ये दोनों में औष्ण्य और प्रकाश एक आदाचित का होगा नित्य है अर्थात हमेशा रहने वाला है अन्यत्र अन्यत्र कहीं प्रकाश अथवा औष्ण्य अगर अन्यत्र कोई पदार्थ हो तो कहेंगे उसको प्रकाश कर दिया अगर अन्यत्र कोई पदार्थ ही नहीं है विषय नहीं है जिसके साथ ये संबंध हो करके उसको उष्ण अथवा प्रकाश करेगा अन्यत्र भावा भाव ओर भावा तो दो नंबर टिप्पणी दे दे विषय अच्छा हाँ विषय सद्भाव असदभाव एवं तत्र निमित्त विषय अगर है तो वो प्रकाश कर देगा विषय है तो उसको उष्ण कर सकता है नहीं है तो नहीं होगा भावाभाव ओर अर्थात विषय भावा भावाभावयोर भावा निमित्वात अनित्य इव उपचरियते अग्नि आदित्य में उष्णय प्रकाश तो नित्य है किंतु जो उसका साक्ष्य होगा प्रकाश्य होगा वो अगर है तो कहा जाएगा देखो अभी अग्नि प्रकाश कर रहा है तो पदार्थ है तो गर्म हो गया दूसरा पदार्थ गर्म हो जाने से हम कहते हैं अग्नि अभी प्रकाश कर मतलब इसको उष्ण कर दिया अगर वो विषय नहीं है तो अग्नि किसको उष्ण करेगा हम कहते हैं अग्नि अभी उष्ण नहीं कर रहा है करेगा कौन मतलब किसको विषय हो तभी तो ये कहा जाता है अर्थात कहते हैं साक्ष्य है तो भी वो साक्षी बन जाएगा अगर साक्ष्य ही नहीं है तो फिर साक्षी नहीं बनेगा तो हम कहेंगे कि आत्मा में साक्षी तो जो है वो कादाचित का हो जाएगा वो नहीं है पदार्थ है तो प्रकाश करेगा प्रकाश बन जाएगा और विषय नहीं है तो प्रकाश नहीं बनेगा वोषण्य हाँ हाँ बौष्ण्य ये चाहिए हाँ अच्छा हाँ प्रतीक में है नित्य औष्ण्य एतिमित्तवाद्यौ उपचर्यते हाँ वो ठीक तो है में तो ठीक है उपचर्य ते द्विवचन है ना सर दृष्टांत तो देते हैं धक्ष्यत्यग्नि प्रकाशयति सविता इति तद्वत जैसे कहते हैं धक्ष्यति अग्निधक्ष्य धातु क्या हो जाएगा दह भस्मीकरण अग्नि दाह कर देगा हम कहते हैं तो अर्थात तो अग्नि में अभी दाह शक्ति नहीं है और प्रकाशयिष्यति सविता सविता प्रकाशयिष्यति यदा प्रातः भवती कहते हैं तो प्रातः होने से सविता प्रकाश इस अर्थात तो अभी जैसे सविता अप्रकाश रूप हो गया ये नहीं है विषय है तभी तो ये सब गौण प्रयोग उपचार कर दिया जाता है टीका में तद्व विषय से कालावच्छिन्न काला अवच्छेद व्यवहार स्वरूपेण नित्य बोध न विरुद्यतर्थ विषय काला हो जाने से इसका प्रकाश में भी बोध में भी काल व्यवहार कर दिया जाता है स्वरूपेण नित्य अभी बोधे आत्मा तो बोध स्वरूप स्वरूप वृत्ति बन गई तो वृत्ति को प्रकाश कर दिया अगर वृत्ति नहीं है तो कहेंगे किसी को प्रकाश नहीं करता है न विरुद्धत तो इत्यर्थ आज यहाँ तक ओ स नो मित्र संगो भविग्मा संग इंद्रो बृहस्पति